श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापु का वर्णन भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन श्री प्रासाद जी बोले हैं मैत्रेय आध्यात्मिक आधिदैविक अध्य और आधिभौतिक तीनों तापु को जानकर ज्ञान और वाराग्य उत्पन्न होने पर पंडित आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं वह सुनो शिरोरोग, रोग प्रतिशय अर्थात पिनस ज्वर शूल भगंदर गुल्म अर्श शोध श्वास क्षर्दी तथा नेत्र रोग अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से देहिक ताप से कितने ही भेद हे द्विज काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषाद शोक असोया गुणों में दोषो रूपण अपमान ईर्ष्या और मत्सर आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं मनुष्यों को जो दुख मृग पशु पक्षी मनुष्य ईशाच सर्प राक्षस और बिच्छू आदि तथापि हेद्विजवर शीत उष्ण वायु वर्षा जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को स्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं हे मुनि स्रेष्ठ इनके अतिरिक्त गर्भ जन्मा जरा अज्ञानवृत्ति और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्र प्रकार के भेद हैं अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उलभ अर्थात गर्भ जीव जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत ताप प्राप्त, खट्टे कड़वे चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिनकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंक में पड़ा पड़ा, संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को � अपनी संपूर्ण पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त और वीर्य आदि में लुप्त रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन राजपात्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। हे मुनीसत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर बाहरी वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेशुद्ध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती वह स्थान तथा दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे की ही इच्छा से प्राप्त करता है अपवित्र मलमुद्र आदि में सने हुए बिस्तर उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं तथा पी वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आधी भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवर्त होकर मोर रिदाया महापुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, क मैं किस बंधन से बंधा हूँ? इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए? धर्म क्या है? अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है? � इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शीष्टो दर परायण पुरुष अपमान जनित महान दुख भोगते हैं हे अज्ञान तामसिक भाव विकार है अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बताया है इसीलिए अज्ञानी पुरुषों को ए लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग-प्रतंग शिथिल हो जाते हैं उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस से आवृत हो जाता है उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं मेरुदंड झुक जाता है तथा जठरागनी के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं उस समय उसका चलना फिरना उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड� उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलीन हो जाता है अपनी संपूर्ण इंद्रिया स्वाधीन ना रहने के कारण वह सब प्रकार मरनासन हो जाता है तथा स्मृ स्मृति के शिण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महन्य परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महन्य कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वध्व पुरुष औरों की सहेता से उठता तथा औरों के बैठाने से ही बैठ सकता है। अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका स तथा भोग और भोजन के लालसा बढ़ जाती है उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं अपनी अवस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ निहश्वास छोड़ता रहता है इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है बार-बार उसे ग्लानी होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है उस समय वह अपने हेरनाया अर्थात सोना धन धान्य उत्तरस्तुरी भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है उस समय मर्मभेदी क्रकच आरेट और धायमराज के विक्राल बाण के समान महाभयंका रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं उसकी आँखों के तारे चढ़ जाते हैं, वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ-पैर पटकता है तथा उसके तालू और होठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है तथा वह घर-घर शब्द करने लगता है, तथा उधर स्वास्थ्य से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर शुद्ध त्वराशना से � यम दूतों से पीडित होता हुआ, वह बड़े कलेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं अब मरने परांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, वह सुनो। रात यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्राहर सहने पड़ते हैं, तदनंतर यमराज का दर्शन होता है। वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है।